विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श जिसमें सब कुछ आश्रित और स्थित है और वही आधार यह सब बन गया है इसी प्रकार भिन्न भिन्न भावों के संबंध में भी किया गया है उन्होंने इस प्रणाली का प्रयोग प्राणीरूपी जीवन तत्व पर किया उन्होंने प्राण तत्व के इस भाव का इतना विकास किया कि अंत में वह विश्वव्यापी और अनंत बन गया यह प्राण तत्व ही सबको धारण करता है वह केवल मानव शरीर की ही नहीं वर्णन सूर्य और चंद्रमा की भी ज्योति है वही प्रत्येक वस्तु को चाहने वाली शक्ति है वही विश्व संचालनी शक्ति है इनमें से कई वर्णन तो बड़े ही सुंदर बड़े ही काव्यमय हैं। उनके चित्रांकन की शैली बड़ी ही रम्य और अपूर्व काव्यमय है उदाहरण उदाहरणार्थ देखो यत्राधि सूर्य उदितो विभा जिस प्रजापति रूपी आधार से उदय को प्राप्त हो सूर्य प्राची में लाली बिखेरता हुआ प्रकाशमान होता है अत, अस्तु तत्पश्चात उत्ईच्छा का जो हमने अभी ही पढ़ा सृष्ट के अभ्यक्त बीज के रूप से उठी यहाँ तक विस्तार किया गया कि अंत में उसने विश्वेश्वर का स्थान प्राप्त कर लिया पर इन विचारों में से कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका यहाँ पर यह कल्पना अत्यंत उदात्त रूप धारण कर लेती है और अंत में वह आदि पुरुष की कल्पना में परिणत हो जाती है हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूत पतिरेक आसधार पृथ्वी दयामुतेवाम कस्म दवाय विषा विधेम य आत्मदा बलदा ये विश्व उपास प्रशिश जाया मृत मृत्यु कस्म देवाय विषा विधेमें जमुद्रम रहा सृजन के पूर्व उसी एक का अस्तित्व था वही सब पदार्थों का एकमात्र अधीश्वर है वही इस विश्व का आधार है वही जो जीव जीवसृष्टि का जनक है समस्त शक्ति का मूल है समस्त देव देवता जिसकी पूजा करते हैं जीवन जिसकी छाया है मृत्यु जिसकी छाया है उसको छोड़ और किसकी पूजा करें हिमगिरी के तुषार मंडित उत्तुंग शिखर जिसकी महिमा का उद्गान करते हैं समुद्र अपने आगाज जल संभार के द्वारा जिसकी महिमा की घोषणा करते हैं पर जैसा मैंने अभी ही कहा इस विचार से उनका समाधान न हो सका